आज सत्रह नवंबर 2016 गुरुवार का दिवस है और हरिहर त्रिकाश्रम के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम लोग वैसे विज्ञान भरो नामक जो साहित्य है उसका अध्ययन कर रहे हैं उसके करीब अंतिम चरण में है लेकिन चूँकि आज हमारे बीच हरीश भैया नारायण भैया विजय भैया सब लोग आए हैं तो हम कुछ एक सामान्य चर्चा और उसके बाद में हमारी जो विशिष्ट चर्चा जो जारी है उसको जारी रखेंगे सर्वोच्च सत्ता उसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो उसको ख्राइस्ट कह सकते हो खुदा कह सकते हो परमेश्वर कह सकते हो तो भगवान कह सकते हो हम यहाँ पर उसको सर्वोच्च चैतन्य कहते हैं या जो हमारे ऋषि थे जो शिवभक्त थे उसे परशिव कहते हैं इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कृष्ण चैतन्य भी कहते हैं कुछ आप जो भी कहना चाहो लेकिन सर्वोच्च सत्ता एक ही हो सकती है जैसे मंदिर में सीढ़ियाँ कितनी भी हो सकती हैं दीवारें कितनी हो सकती पिलर खंभे कितने भी हो सकते हैं लेकिन शिखर एक ही होता है ऐसे ही किसी भी आधार पर विस्तार असीम हो सकता है लेकिन शिखर पर वो विस्तार सीमित हो जाता है ऐसे ही परमेश्वर की जो सर्वोच्च अवधारणा है उस अवधारणा में भिन्नता नाम की कोई चीज ही नहीं जो सर्वोच्च सत्य है उसको जानना ही हमारा सबसे उत्तम और सबसे बड़ा कर्तव्य है धर्म है और हमारा पुरुषार्थ है कि हम उस जानने लें कि परमेश्वर का सत्य क्या है क्यों क्योंकि उसको जानना मात्र ही हमारे जीवन को सार्थक कर सकता है हमारे जीवन की सार्थकता परमेश्वर को जानना और फिर उस जानकारी का अनुकूल जीवन यापन करना बस इसमें हमारी सार्थकता है हम आध्यात्म को हमारे बचपन से सीखते आएँ बचपन में जब हम मंदिर जाते हैं या मस्जिद जो जाता है या गुरुद्वारे जाता है जो चर्च जाता है इस यात्रा का उद्देश्य होता है कि उसे बचपन से एक भावना दी जाती है कि एक परम सत्ता नाम की कोई चीज़ है एक उच्चतर सत्ता है जो आपको चाहे यहाँ दिखाई ना दे वो ना आपको कार्य में दिखाई देगी ना धंधे में दिखाई देगी ना भोग में दिखाई देगी ना भोजन में दिखाई देगी हम इस सबसे अलग हटके हैं जहाँ चिड़िया भी घोंसला बनाती है बच्चे पैदा करती है भोजन इकट्ठा करती है हम भी वो करते हैं बच्चे पैदा करते हैं मकान बनाते हैं फर्क यही है कि हमें एक अतिरिक्त रूप से जबरदस्त परिग्रह होता है कि हम चिड़िया को कभी नहीं देखेंगे कि साल भर का खाना इकट्ठा ला के कभी कुत्ते को भी चार रोटी डालोगे तो दो खा के वापस चला जाएगा लेकिन हम उनसे भी गायब बीते हो जाते हैं जब हम अत्यधिक मोहग्रस्त हो जाते हैं, मकान एक को छोड़कर चार बना लेंगे भोजन साल दो साल पांच साल का भी इकट्ठा कर लेंगे लेकिन हमारे हृदय में कभी यह प्रश्न नहीं आ पाता कि फिर हमको एक उच्चतर विवेक जो हमको परमेश्वर ने दिया है उसका क्या उपयोग क्या उस विवेक का कोई अतिरिक्त उपयोग है और अगर न होता तो वो अतिरिक्त विवेक हमारे पास होता ही क्यों क्योंकि वो अतिरिक्त विवेक है तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ उसका प्रयोजन है उस प्रयोजन को समझना आध्यात्म है कि हमारे जो अतिरिक्त ये उच्चतर विवेक हमारे साथ जो दिया गया है जो हमारी सामान्य जिंदगी जीने से अलग हटके कुछ और करने के लिए विवश है या उसके लिए तत्पर है उसके लिए जो हमारी खोज है वही एक अनुसंधान है जिसको हम अनुसंधित कहते हैं अनुसंधित का मतलब होता है कि हम रिवर्ट रिट्रोग पीछे हम अपने जड़ों को खोजते हैं अगर हम अगर कहें कि मैं कहाँ से आया तो मैं बोलूँगा मैं तो मनावर से आया अगर किसी को मेरे बारे में जानना हो तो बोले मनावर जाके मेरे बारे में पता लगा फिर मालूम पड़ेगा भाई ये तो और उस गांव में रहता था वहाँ से आया वहाँ पूछेंगे मेरे पूर्वज कहाँ से आए थे वो बताएंगे अच्छा तुम्हारे पूर्वज तो गुजरात से आए थे वो वहाँ जाके खोजेगा कि भाई इस साल में कौन लोग यहाँ से गए थे किस तरह से उसको खोजने लगेगा इस तरीके से हम पीछे पीछे पीछे खोजते हुए अपनी जड़ों को खोजते हुए अपने मूल को खोजने की कोशिश करते हैं। अगर हम प्रतिबद्धता से यह अनुसंधान करें कमिटमेंट्स से कि परमेश्वर क्या है इस विश्व का सत्य क्या है तो वो कमिटमेंट वो प्रतिबद्धता हमें परमेश्वर तक ले जा सकते लेकिन प्रतिबद्धता में कमी ना आए क्यों कि हमारी जितनी अवधारणाएं मानसिक अवधारणाएं वो प्रतिबद्धता को दूर कर देती वो हमारी प्रतिबद्धता में रोका रोक लगा देती जैसे हम सोचे कि परमेश्वर तो बंसी बजाता हुआ है या परमेश्वर तो हाथ में त्रिशूल लिए खड़ा है या परमेश्वर तो क्रॉस लिए खड़ा है परमेश्वर तो काबा में है अगर हमारी इस प्रकार की कोई भी अवधारणा है तो वह अवधारणाएँ हमारे सत्य की खोज में बाधा है हमारे सत्य की खोज बिना किसी पूर्वाग्रह के अगर होती है बिना किसी पिजुडेस की होती है तो हम सत्य के करीब निश्चित पहुंच सकते लेकिन ऐसा करने के लिए सबसे पहली जो है, साहस की। करने के लिए हमें साहस की जरूरत है इसी बात पर आ जाए कि जब आरंभ में हमको मंदिर ले जाया जाता है मस्जिद ले जाया जाता है गिरद्वारे हम जाते हैं वहां पर हमको बताया जाता है कि हमारे उच्चतर विवेक का कुछ अतिरिक्त तो उपयोग है परमेश्वर नाम की कोई एक सत्ता है सिर्फ संसार में नहीं खोजाना है कुछ और भी है जिसकी खोज हमको आगे चल के जीवन में करनी है लेकिन होता क्या है कि हम उस खोज को भूल के उन्हीं सांसारिक वस्तुओं में पत्थरों में या जो कुछ भी हमारे को आईकॉन्स दिए जाते हैं जो प्रतीक चिन्ह दिए जाते हैं उन प्रतीक चिन्हों में ही उलझ जाते हैं और यहां तक इतने उलझ जाते हैं उन प्रतीकों के बीच में लड़ाई करने बैठ जाते हैं कि तुम्हारे प्रतीक छोटे हैं हमारे बड़े हैं या तुम्हारा प्रतीक अच्छा नहीं है हम, हमारा प्रतीक अच्छा है हम उन प्रतीकों में ही लड़ाई करने पड़ जाते हैं इस सब का कारण इस सब का मूल कारण अज्ञान है इग्नोरेंस हम नहीं जानते कि हमारे जीवन में हमारे वास्तविक कर्तव्य क्या है इसलिए हम लड़ते हैं अन्यथा अगर हम ये जानें कि जिस चीज को मैं काटना चाहता हूँ मेरी ही उंगली तो निश्चित में रुक जाऊंगा मुझे काटना नहीं मैं जिसको काटने जा रहा हूं वो मेरी ही उंगली है कोई भी चाकू कोई भी बंदूक कोई भी अस्त्र अगर चलेगा तो मेरे ही शरीर को भेदेगा फिर मैं उस अस्त्र को चलाना शुरू करूंगा लेकिन ये तभी होगा जब मुझे इस बात का एहसास है इस बात का ज्ञान है इस ज्ञान के अनुकूल जब हमको व्यवहार करना होता है तो उसमें फिर हमको उन आइकॉन्स या हमको उन आरंभिक प्रतीक चिन्हों के आगे फिर और कुछ बढ़ना जरूरी है लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो पीछे छोड़ना जरूरी है जब गंगा जी आगे बढ़ती है तो रास्ते में वाराणसी आता है तो वाराणसी में कभी अटक तो नहीं जाती कि बड़ी सुंदर जगह मैं तो यहीं रहूंगी कितनी सुंदर जगह आती हैं और कितनी कुरूप जगह भी आती हैं लेकिन वो सबको छोड़ते हुए आगे बढ़ जाए क्यों उसका लक्ष्य तो समंदर है वो अपने लक्ष्य तक जाने के लिए कभी भी राह को कभी भी लक्ष्य नहीं बनाते हमारे साथ में एक खसलत है कि हम राह को लक्ष्य बना लेते हैं अगर हम कहें कि हम हिंदू हैं तो यह तो एक राह है प्रभु को पाने की लेकिन इसको हम लक्ष्य कैसे बना सकते राह हमारे लक्ष्य तो नहीं बन सकती हम वहां अटक जाते और यही हमारी माया है जो माया परमेश्वर तक जाने से रास्ता रोके क्यों कि परमेश्वर ने जब संसार बनाने का खेल खेला एक खेल से ज्यादा कुछ नहीं है उस खेल में अपनी ही शक्ति को माया का स्वरूप दिया कि तुम मुझे भुला दो कि मैं कौन हूं क्योंकि मुझे स्मरण आ गया तो फिर मैं सब इस कर्तव्यों से मुक्त हो जाऊंगा क्योंकि मेरे लिए कोई कर्तव्य है ही नहीं तो इस खेल में वो हमारे आंख के आगे पट्टियां बंदी वो जो पट्टियां बंधी हैं उसी का नाम माया है और शिव की आंख पर पांच पट्टियां बन दी और पांच पट्टियों के द्वारा ही वो शिव को जीव बन दिया है। ये इतनी वैज्ञानिक बात है कि आप खुद समझ सकते हो कि जो उसको हम सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक विभु परमेश्वर कहते हैं उसमें और मुझ में या आप में क्या फर्क है ये फर्क वो पांच फर्क है वो पांच पट्टियां हैं जो हम अपने को सत्य को देखने से रोकती हैं पहली पट्टी है कला दूसरी है विद्या तीसरी रात चौथी नियति और एक काल अब ये पांच पट्टियों का मैं आपको अति में वर्णन कर देता हूं तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर में और जीव में क्या फर्क है परमेश्वर जब कुछ करता है तो उसकी क्रिया निर्बाध होती है क्योंकि बाधा करने के लिए कोई नहीं है क्योंकि वो विश्व में अकेला है यह उदाहरण प्रथम उदाहरण है इसकी कि परमेश्वर अकेला है और जो कुछ है वो उसी से निकला हुआ है इसलिए जो पूरे ब्रह्मांड है वो एक यूनिट है एक इकाई है और इस इकाई में जो कुछ भी होता है जो कुछ भी हमको घटता हुआ दिखाई देता है वो उस इकाई के भीतर ही होता है ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ घटे और बाकी का भागों को कुछ असर नहीं हो ऐसा हम एक ऑन नाम का एक शब्द है हम कहते हैं कि हम खड़े होकर देखते हैं क्या होता है जी नहीं ऐसा संभव ही नहीं है आप उसमें इन्वॉल्व होए ही कभी हम कहते हैं हम तो तटस्थ हैं है ना लोग चोरी कर रहे हैं कोई ईमानदार है कोई बेईमान है कोई टैक्स चुरा रहे हैं भाई हम तो सिर्फ देखेंगे तटस्थ हैं जी आप इन्वॉल्व हो आप कभी भी तटस्थ तटर, रह नहीं सकते तटस्थ रहने की अवधारणा पाप कितने लिखा था कि जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध दिन कर दिनकर कर ने लिखा क्योंकि महाभारत में हमने देखा तटस्थ लोग कौन थे जो तटस्थ थे वो सब दुराचारी थे और सबका हस््र क्या हुआ हम जानते हैं उसकी <coughs> तटस्थता कोई मायने नहीं रखती हम इन्वॉल्व हैं हमको इस महाभारत में हमेशा हिस्सा लेना ही लेना है इसलिए हम तटस्थ तो नाम की कोई चीज नहीं कर सकते तो जब परमेश्वर कुछ करता है तो उसकी शक्ति निर्बाध होती है करने के लिए क्योंकि वो स्वातंत्र का स्वामी है पूर्ण स्वातंत्र का स्वामी है क्योंकि वो अकेला है तो उसका अपोजिशन करने के लिए कोई नहीं है लेकिन हम करने की शक्ति हमको मिली लेकिन सीमित एक पत्थर को भी हम एक किलोमीटर तक नहीं फेंक सकते हमारे सिर के पीछे कोई खड़ा उसको नहीं देख सकते आज से एक घंटे या एक मिनट बाद क्या होगा हम नहीं जान सकते जो हो चुका है उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं इसलिए हमारी करने की सीमाएं सीमित हैं अभी हम एक पत्थर को ज्यादा दूर नहीं फेंक सकते तो हमारी सीमा तय हो गई इसलिए हमारी करने की जो सीमाएं तय हो गई वो एक पहला कंचुक है या लिमिटिंग फैक्टर कहा जाता है कि पहला लिमिटिंग फैक्टर या कंचुक है कला जिसके द्वारा शिव ने अपने स्वयं की करने की सीमा निर्धारित कर इससे ज्यादा मैं नहीं क्योंकि जीव रूप में मैं असीम नहीं हो सकता मैं सीमित हो जाऊंगा दूसरी है विद्या विद्या के द्वारा उसने अपना ज्ञान को सीमित कर लिया वो जानता है लेकिन बहुत थोड़ा सा हम ये नहीं जान सकते कि इस दीवार के पीछे क्या है यह नहीं जान सकते कि तुम आए लेकिन कहां से क्योंकि हमारी जानकारियां तो हैं लेकिन बहुत सीमित अत्यधिक सीमित और जानकारी सब क्रमबद्ध है जैसे एक चीज को एक को जानोगे तब दो को जानोगे और दो को जानोगे जब तीन को जानोगे सभी जानकार क्रमबद्ध है अक्रम जानकारी हमारे पास नहीं है कि समस्तों की ज्ञान एक साथ मिल जाए पूरे ब्रह्मांड का वो हमारे लिए संभव नहीं है इसलिए इस दूसरी जो लिमिटिंग फैक्टर यह है उसको बोलते हैं विद्या तो ये हमारा टेक्निकल टर्म है काश्मीर शिव दर्शन का पहला है कला जिसके द्वारा करने की शक्ति सीमित हो गई लिमिटेशन इन एबिलिटी टू डू करने की शक्ति सीमित होगी दूसरी ही विद्या जिसको द्वारा लिमिटेशन इन एबिलिटी टू नो ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति सीमित होगी तीसरा है राग राग का मतलब होता है कि हम अपने आप को अधूरा महसूस करते तभी तो कुछ और चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमको पूर्णता प्राप्त हो पुरुष स्त्री को चाहता है भूखा भोजन को चाहता है प्यासा पानी को चाहता है गरीब धन को चाहता है इस तरह से यह चाहत जीवन में समाप्त नहीं होती और इसकी राग की एक विशेषता है जितनी समाप्त होती है, उतनी बढ़ जाती मत्स्य पुराण में किस्सा है ये। राजा का। कि वो अपने पुत्र को कहते हैं कि मैं मृत्यु के करीब हूं तो जवान है लेकिन मुझे तो अभी मन भरा नहीं संसार तो तू अपने जवानी मुझे दे दे वो पितृभक्त था उन्होंने बोला ठीक है मेरे जवानी आप ले लो मैं वृद्ध के रूप में कुटिया में जंगल में रह लूंगा वो एक हजार साल के लिए अपने जवानी पिता को दिखाते हैं और पिता निष्कंठ राज्य करता है कहीं पर कोई उसका विरोध ही नहीं एक हजार साल जब आनंद में बीतते हैं तो बीतने में एक क्षण की तरफ बीत जाते वो एक हजार साल बीते वो दिन आ गया जिस दिन उसे जवानी वापस देना थी वो गया अपने पुत्र की कुटिया में वो कहा कि पुत्र आज तो अपनी जवानी भी ले ले और मेरा एक अनुभव भी सुन ले क्योंकि आज से तू जवान हो जाएगा और मैं फिर वृद्ध हो जाऊँगा लेकिन मेरा एक अनुभव मेरे जीवन का सार वो मुझे तुझे देना है तो सुन ले वो कहते हैं कि जिस वक्त मैंने तेरी जवानी ली थी मैं बड़ा अतरप्त था लेकिन आज भी मैं उतना ही अतरप्त हूँ आज भी मैं उतना ही अतृप्त हूं जब मैं 1000 साल पहले था लेकिन बेटा एक बात समझ ले इस पूरे संसार की धरती इस पूरे संसार की स्त्रियां इस पूरे संसार का धन और उस पूरे संसार का वैभव एक आदमी की तृष्णा को भी शांत नहीं कर सकते ये बात उन्हें जो कही वो मत्स्य पुराण में लिखी और कितनी हम समझते हैं जवानी ली दी जा नहीं सकती लेकिन तो उपाख्यान है इनको हमको शब्दशैली लेना है इसके मतलब को समझना है इसकी बात की जड़ में जाना है इसका नाम है राग जो वासना है जहां कोई सी भी कोई भी इच्छा कभी पूरी नहीं होती इसी का नाम हम यहां पर हमारे आश्रम में परिधि बोलते हैं कि परिधियों की दौड़ पूरी नहीं होती क्योंकि उस होरिजून तक उस परिधि तक तो पहुंचते हमको और नई परिधि दिखती हम उस तक की दौड़ जाने लगता हमको एक और नई परिधि दिखती हम केंद्र से दूर होते चले जाते हैं क्योंकि उन परिधियों के बाद परिधियां और परिधियों के बाद परिधियां कभी समाप्त नहीं होती केंद्र के दौड़ में एक निश्चितता है केंद्र दिखाई नहीं देता लेकिन सारा चक्र उसी पर आधारित है और वही केंद्र परशु है वही चैतन्य है वही कृष्ण चैतन्य या वही सब कुछ कहने लायक सर्वोच्च सत्ता है तो तीसरा है राग तो परमेश्वर में राग नहीं क्यों नहीं है क्योंकि वो क्या चाहे क्योंकि जो कुछ है उसी से उपजाया उसको किसी चीज की चाहत हो ही नहीं सकती चाहत तो तब होगी जब हम अपने आप को अधूरा माने जब वो पूर्णता है जहा वो चाह समाप्त है तो हम ये समझ सकते हैं कि उसमें और हम में एक और फर्क है कि वो वीत है और हम रागी है उसे कोई राग नहीं है और हमें राग है वो पूर्ण है हम अपूर्ण महसूस करते हैं चौथा है काल काल का मतलब होता है लिमिटेशन इन टाइम परमेश्वर के लिए काल नाम की कोई अवधारणा नहीं क्यों नहीं है क्योंकि काल उसी की कोक से जन्मा है आप कहोगे ये तो कोई बात समझ में नहीं है हजम नहीं हुई कि काल किसी की कोक से कैसे जन्मा होगा समय तो हम सनातन समझते आए लेकिन समय सनातन नहीं है समय और अंतरिक्ष आइंस्टीन ने जब बताया जब हमको ज्ञानिकों को भी यह बात समझ में आई कि अंतरिक्ष और समय दोनों एक दूसरे के साथ ही रह सकते हैं अकेले इनकी कोई अस्तित्व तो नहीं बात आइंस्टेन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सापेक्षिकता के सिद्धांत में जब बताई तो धीरे धीरे लोगों को समझ में आई जब जिन वि... विद्वानों को समझ में आई बोली यह बात तो भारतीय अध्यात्म आपका क्या निरपेक्ष अंतरिक्ष निरपेक्ष समय नाम की कोई चीज नहीं है और यही कारण है कि हमारे यहां पर हम परशु को महाकाल कहते हैं क्योंकि वो काल का बाप है काल का जनक है काल का स्वामी है इसलिए वो महाकाल कहलाता है महाकाल कहलाने के पीछे कोई जबरदस्ती गलत कारण नहीं है इसका शुद्धतम कारण है क्योंकि क्वांटम भौतिक कहता है कि जब कोई घटना घटती है तो उसका दर्शक होना जरूरी है अगर उसका कोई दर्शक या उसका परसेप्शन करने वाला या उसको एग्जीक्यूट करने वाला कोई नहीं है तब तक तो कोई घटना नहीं घट सकती अगर तुम एक सामान्य तरीके से समझें कि एक दूर जंगल में एक टेप रिकॉर्ड चल रही है और एक मधुर गीत गा रही है क्या आप इस व्यक्ति इस बात से सहमत होंगे आप कहते हो क्यों नहीं होंगे आप कह रहे हो तो मान लेंगे लेकिन हम बताए मैं तो तब कहूंगा जब मैंने देखा होगा कि संगीत बज रहा हो मैंने सुना होगा कि संगीत कर्णप्रिय है जब वहां पर एक भी दर्शक या एक भी श्रोता नहीं है तो क्या उसके अस्तित्व को तस्दीक किया जा सकता है कि वहां पर संगीत था और वो कर्णप्रिय था अरे कर्णप्रियता तो हमारा अस्तित्व का आनंद शक्ति का स्वरूप है ये तो खाली संगीत उस ढक्कन को खोल देता है थोड़ी देर के लिए और हमको लगता है आनंद आता है जो आनंद देने वाले उद्दीपन जो हैं, वो हमारे अंदर की आनंद शक्ति को थोड़ी देर के लिए अनावरत कर देते हैं और उस समय हमको वो आनंद महसूस होता है और फिर से हम सांसारिक माया के उस बंधनों में आके फिर वो आवृत हो जाते हैं वो क्षणिक आवेश आता है आनंद का और योगी उसी क्षणिक आवेश को पकड़ कर उस आनंद शक्ति से जुड़ जाता है ये योग की एक क्रिया है वो हम आगे समझेंगे जैसे जैसे समझ में आएगी बातें तो सचमुच में जब ब्रह्मांड बना जिसको विज्ञानिक बिग बैंग बोलते हैं, कि एक महाविस्फोट हुआ जिसके द्वारा इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तो फिर विज्ञानी स्वयं से पूछता है कि उसका साक्षी कौन था जो महाविस्फोट हुआ उसका भी कोई साक्षी तो होगा ही अगर साक्षी नहीं हुआ तो फिर वो महाविस्फोट नहीं हुआ अगर साक्षी नहीं हुआ तो ब्रह्मांड नहीं बना अब चूंकि हम कहते ब्रह्मांड बना है दिख रहा है तो स्वयं सिद्ध है तो फिर इसका साक्षी है अगर इसका साक्षी है जिसका प्रयोजन था इस ब्रह्मांड के निर्माण में तो वो इस ब्रह्मांड से परे है क्योंकि इस ब्रह्मांड का निर्माण उसने किया है एक मटकी का निर्माण अगर एक कुमार ने किया है तो कुमार का अस्तित्व तो उस मटकी से पहले है मस्ती मटकी अगर कुम्हार ने पैदा की है तो मटकी का अस्तित्व कुमार से पहले है कुमार का अस्तित्व तो मटके से पहले है और मटकी का अस्तित्व तो कैसे आया कुमार ने सोचा आज मटकी बनाते हैं मिट्टी लाते हैं पानी लाते हैं कांच कांच चाट तो अच्छा काम कर रहा है लाल रंग लगाएंगे उस पर इतनी बड़ी मटकी बनाएंगे अच्छी बिक्री हो रही उस मटकी का जन्म हुआ उसके चेतना में और फिर उसने उस चेतना की मटकी को बाहर बना दिया परमेश्वर ने भी किया अपने विमर्श में इस ब्रह्मांड का स्वरूप बनाया अब फर्क यह है कि कुमार को बाहर से मिट्टी इकट्ठी करनी पड़ी पानी इकट्ठा करना पड़ा रंग इकट्ठा करना पड़ा चक्के को देखना पड़ा उसके पास ही कोई ऑप्शन नहीं थे परमेश्वर के पास क्योंकि उसके सिवा कोई था ही नहीं तो उसने अपने आप से अपने ही चेतना में उस प्रतिबिंब को मूर्त रूप दिया इसलिए हमको जो कुछ दिखाई दे रहा है सिवा परमेश्वर के कुछ भी नहीं जो कुछ है वो परमेश्वर शिव है और कुछ भी नहीं इसके जो भिन्नता भरे नाम हैं, ये लकड़ी है ये जमीन है ये मकान है ये व्यक्ति है यह अपना है यह पराया है ये बुरा है यह अच्छा है ये ऊपर है नीचे है आगे पीछे दाया बाए जितने भी हमारे भिन्नता परक जितने नाउन है जितने नाम है जितनी संज्ञाएं हैं ये सब शिव के भिन्न भिन्न नाम हैं हम कहते हैं शिव के हजार नाम अरे हजार नाम नहीं करोड़ों नाम है वो सब के ही नाम हैं हम कहते हैं शिव सहस्त्र नाम सहस्त्र नाम सहस्रो सहस्त्र नाम है अगर एक लकड़ी बोलो तो वो भी शिव है एक मकान बोलो तो वो भी शिव है एक चोर बोलो तो वो भी शिव है एक डाकू बोलो तो वो भी शिव है एक बलात्कार बोलो तो भी शिव है क्योंकि शिव ने ये रूप तुम्हारे कर्मों के अनुकूल धरे आपके घर चोरी करने शिव आता है तो आपने कोई कर्म किया जिसकी वजह से उसको ये रूप धरना पड़ा चोर में भी वही शिवता है जो संत में है हमारी यही दृष्टि जब हमारी बदलेगी तब हमको विश्व एक यूनिट के तरह दिखाई देने लगेगा समझ में आएगा कि ब्रह्मांड एक इकाई है इसमें दो नहीं यही अद्वैत है जब हमारी दृष्टि एक देखे सोनार की दृष्टि सोने के टंच पे होती है उसकी डिजाइन पे नहीं होती कि इसमें कितना सोना है वो कभी नहीं सोचता कि क्या डिजाइन है उसको तो मालूम है कि सबको वापस भेला करना है मेरे क्योंकि उसको भेला करने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि इसका हमको फिर से क्या करना है ऐसे ही परमेश्वर की चेतना से विश्व प्रकट हुआ है वो वापस अपने में भेला करेगा और वापस प्रकट करेगा इसी का नाम भैरव है यहां पर जैसे हमने कहा पर भया सर्वम रवयती सर्वतो व्यापको अखिल है वो भ के रूप में के रूप में और व के रूप में भैरव है भ से वह भरण पोषण करता है संसार को चलाता है र के रूप में रवन यानी कि वो अपने आप में वापस समेट लेता है री एब्सर्व कर लेता है और वह के रूप में फिर वमन कर देता है यानी अपने अपने संसार को अस्तित्व से बाहर निकाल है इस तरह से वो तीनों रूपों में एक खेल खेलता है तो हमारा जो आंख की पट्टी वाली बात कर रहे थे कला करने की शक्ति सीमित होगी विद्या जानने की शक्ति सीमित होगी राग से हमारी तृप्ति सीमित होगी हम अतृप्त हो गए काल के द्वारा हम भूत भविष्य वर्तमान नामक त्रिकाल में बांध दिए गए हम में जा नहीं सकते भविष्य में एक सीमित गति से जा रहे हैं और उस भविष्य में क्या निकलेगा हम जब पहुंचेंगे उस भविष्य में तो क्या उजागर होगा वो हमारे से अनभिज्ञ है उसके प्रति हमारे नजर से अभी ओझल है वो जब आएगा तभी मालूम पड़ेगा कि क्या आएगा जब मृत्यु सामने आएगी समझ में आएगा अच्छा आ गई क्योंकि हम भविष्य में एक निश्चित गति से जा रहे हैं लेकिन हम भविष्य भूत और वर्तमान की अवधारणा को एक साथ नहीं कर सकता यह हमारी सीमा है और इसी सीमा का नाम है काल चौथी सीमा है काल और अंतिम सीमा है नियति पांचवी सीमा है नियति नियति का मतलब होता है कि हम एक रूप में बांध दिए गए स्थान में बांध दिए गए यानी लिमिटेशन इन, इन स्पेस यानी पहली बता काल का मतलब होता है लिमिटेशन इन टाइम और यहां पर होगा लिमिटेशन इन स्पेस यानी अंतरिक्ष में सीमा कर दी गई आपकी क्योंकि परमेश्वर अंतरिक्ष से परे है अंतरिक्ष की सीमाएं परमेश्वर की सीमाएं नहीं है लेकिन हमारी अंतरिक्ष के अंदर सीमाएं आज अगर मैं यहां पर हूं तो घर पे नहीं हूं घर पे हूं तो यहां पर नहीं हूं मेरी अपनी सीमाएं मैं इस सीमा के बाहर व्यापक नहीं हो पाता और यह मेरी एक सीमा बांध दी गई इसलिए मैं जीव स्वरूप और ये जीव जीव बना इन पांच पट्टियों को लेके इसी का नाम हैिश्ता है।, और और है वो अभिन्नता का रिश्ता है ये पांच पट्टियां जब हट जाती है तो जैसा कबीरदास जी ने कहा था कि घूंघट के पट खोल रहे तुझे बिया में लेंगे क्यों घूंघट के पांच पट हैं काश्मीर शिव दर्शन कहता है ये पांच पट्टियां हैं जो आपके आँखों पर बंदी हैं जिसकी वजह से तुम परमेश्वर को नहीं देख पाते तुम अपना सत्य ही नहीं देख पाते सचमुच में हमारे आश्रम की जो एक मात्र प्रार्थना है वो है वो कि हे परशु मुझे वो दृष्टि दे जिससे तू इस संसार को देखता है मुझे वो दृष्टि दे दे ग्रांट मी दिजन विथ विच यू सी दर्ल्ड मुझे वो दृष्टि है जिससे तू संसार को देखता है क्योंकि तू संसार को अपने विकास की तरह देखता है उसमें तेरे लिए कोई भेद नहीं इसके प्रतीक रूप से कितने समझाने की पुराणों ने कोशिश करी लेकिन हमारे को जम नहीं हुई उन्होंने बताया कि उनकी बरात में बहुत पिशाद चले आ रहे हैं उन्होंने नेगेटिविटी को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दिया जितनी पॉजिटिविटी को कैसा तो नहीं शिव जी की बारत आई तो सब लोगों की बरात में संत साधु आते नहीं हमारी बरात में भूत पिशाद चलेंगे ताकि बैलेंस हो जाए क्योंकि वो भी मेरा ही क्रिएशन है मेरे ही रूप है और जो पॉजिटिविटी है वह भी मेरे रेशन है इसलिए हम यहां पर हमारे काश्मीर शिव में परमेश्वर को शून्य बोलते हैं शून्य शून्य क्यों बोलते हैं यही वो अंक है जहां से धनात्मक धारा निकलती एक दो तीन चार पांच और ऋणात्मक धारा भी निकलती ऋण एक ऋण दो ऋण तीन ऋण चार और परमेश्वर शिव इतना बलवान है कि कितनी भी बड़ी संख्या में इस शिव का गुणा कर दो अरबों में जीरो का गुणा करो वो जीरो हो जाएगा या जिस पर कृपा करता है उसको शिव बना देता है शिव ने कृपा करी उसमें मल्टीप्लाई बाय जीरो वो खुद जीरो बन गए शून्य से गुणा करते ही कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो चाहे वो धनात्मक संख्या हो चाहे ऋणात्मक संख्या हो शून्य से गुणा करते शून्य हो जाती है यहां पर हमारे ऋषि उसको परमेश्वर को हजारों साल से शून्य कि शून्य है वह अतिशून्य है और उसी के आधार पर ये विश्व व्याप्त है है ना? आप संख्याओं की कितनी भी बड़ी संख्याओं को ले लो वो शून्य पर आधारित है शून्य से ही शुरू हुई है और शून्य में ही अंत और शून्य का जहां गुणा हुआ वो फिर सब शून्य हो जाते हैं यानी गुणा होने का मतलब है व्यापना जब दो में चार व्यापेगा तो आठ हो जाएंगे व्यापना यानी परमेश्वर शिव जहां व्याप गए या जो परमेश्वर शिव में व्याप गया वो परमेश्वर शिव ही हो गया एक चोर अगर परमेश्वर शिव में व्याप्ता है तो वो चोर शिव नहीं हो जाते वो शीव चोर शिव हो जाता है जैसे आप एक चम्मच हलाल जहर को समुद्र में डाल दो तो समुद्र जहरीला नहीं हो जाएगा लेकिन वो जहर समुद्र बन जाएगा ऐसे ही परमेश्वर शिव में जब हमारी चेतना विलीन होती तो वो शिव बन जाती है फिर हमारे कर्म कैसे भी रहे हो चाहे जहरीले कर्म हो, बुरे कर्म हो, पापी हो, दुराचारी हो, अब तक हमारे जीवन कैसा भी रहा उस जीवन की उन अवधारणाओं को भूल जाओ और यही है नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में या पॉजिटिविटी को नेगेटिविटी में कन्वर्ट नहीं करना है हमको सबको शून्य में कन्वर्ट करना है इसलिए कहते हैं कि धन दन, धनात्मक कार्य हमारे पुण्य वो भी बेड़ी है चाहे सोने की बेड़ी है पाप वो भी बेड़ी है वो चाहे लोहे की बेड़ी है इस संसार से मुक्ति चाहिए इस संसार के इस चक्कर से मुक्त होना है हमको तो ना तो कुछ पाप हमारे साथ जाने दो ना पुण्य हमारे साथ जाने दो क्योंकि पुण्य की भी बेड़ी हमको इस संसार में भोग की और वापस लेके आती है उपनिषद कहते हैं कि ना पाप आपको उस पगडंडी के साथ जाने देगा ना पुण्य क्योंकि आप इन दोनों को छोड़ोगे तभी उस रास्ते पर क्योंकि वो इतना सकड़ा रास्ता है वो पाप पुण्य को लेकर चलना मुश्किल है पुण्य को भोगने पुण्य की भावना से हम करेंगे कोई कार्य तो उस पुण्य को भोगने के लिए भी संसार में फिर से हमको हमारी वासना लेके आएगी संसार में वासना खींच खींच के लाती इस वासना से मुक्ति तभी हो सकती है कि जब हम उस आनंद शक्ति से आनंद लेते हम इंद्रियों से आनंद लेते जब हम भोजन करते हैं तो हमारा ध्यान भोजन पर होता आज गुलाब जामुन बढ़िया बने हैं दाल कितनी बढ़िया फ्राई हुई है हम ये नहीं समझते कि ये इन चीजों की वजह से जो आनंद आ रहा है वो आनंद तो अंदर से आ रहा है हम जब उस अंदर से आने वाले आनंद पर मेडिटेट करते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा ये सारा पाप पुण्य धुल जाता है हम कभी नहीं कहते आकाश में क्षेत्र कि संसार से भाग जाओ पहाड़ पे चढ़ जाओ गुफा में घुस जाओ कपड़े उतार दो नंगे घूमो जी नहीं कमंडल उठाओ बिल्कुल नहीं क्यों क्यों बने बोझ हमें समाज के ऊपर हम जहां हैं जैसे हैं गीता भी कहती है जो कर्म आपको दिया गया असाइन किया गया है वो करो जबरदस्ती उस कर्म से भाग रहा यही बात हमको मनुस्मृति कहती है कि जो आपको नैसर्गिक रूप से कर्म मिला है उस नैसर्गिक कर्मों को ईमानदारी से प्रतिबद्धता से बिना फल की कामना के करो बस हमको इस चीज में अगर रुचि है कि हमको शून्य बने रहना न पाप की झोली में न पुण्य की झोली में जाना है तो ही हम आध्यात्मिक राह पे सीधे सीधे चल सकते हैं सचमुच में आत्मा मुक्त है हमने उस पर इतने बोझ डाल दिए हैं और फिर कहते हैं कि हमको मोक्ष चाहिए सचमुच मोक्ष नाम की कोई चीज होती ही नहीं हम मुक्त हैं ही हमारी मुक्ति निर्बाध है और स्वयं सिद्ध है इसमें देरी हमारे कारण हो रही है क्योंकि हम इस संसार में अभी इस मेले के अंदर अभी हमारा मन लगा हुआ है मन लगाना बुरा नहीं है लेकिन इस मन के द्वारा उत्पन्न आनंद कहां से आ रहा है वहां पर मन लगाना जरूरी है हम क्या कहते हैं दर्पण में चेहरा देखने जाते हैं और सिर्फ दर्पण को ही देखते रहते हैं तो हमको अपना चेहरा दिखाई नहीं देता दर्पण इतना विशाल और सुंदर बना हुआ है कि हम उस दर्पण की विशालता पर ही ध्यान चला जाता है हमको अपना चेहरा दिखी नहीं पाता सचमुच में अध्यात्म का मतलब है अपने आप को पहचाना सेल्फिलाईजेशन या नहीं अध्यात्म एक दर्पण है जो बताता है कि आप क्या हम उस दर्पण में अपना चेहरा देख सकते हैं तब जब उस मन के दर्पण में मन शांत हो जाता है क्योंकि हिलते डुलते पानी में कभी भी कोई चंद्रमा का प्रतिबिंब नहीं देख सकता अपना प्रतिबिंब हम सिर्फ मन में देख सकते और उस मन के अंदर जो प्रतिबिंब देखते हैं क्योंकि हम अपने आप को कैसे देखें मेरे गाल पर अगर किसी ने कुछ लगा दिया तो मैं उसी पर तो देखूँगा ना दर्पण में क्योंकि अध्यात्म का मतलब होता है मैं अपने आप को पहचानूं मैं अपने आप को तभी पहचान पाऊंगा जब मेरे पर कोई रिफ्लेक्ट करेगा जो मेरे को बताएगा कि तुम कैसे हो यह रिफ्लेक्शन मन करता है लेकिन मन तब जब वो मन शांत विचारहीन प्रसन्न और परमेश्वर से प्रेम करने वाला होता है इसलिए पाप पुण्य दोनों पाप है अगर कहें तो फिर परमार्थ पुण्य क्या है जो संसार में सर्वोच्च पुण्य क्या है वो पुण्य है प्रेम लव जब हम अपने हाथ से प्रेम कर सकते हैं अपने पैर से प्यार कर सकते हैं और ऐसा भी नहीं कह सकते पैर से कम प्यार करते हैं हाथ से ज्यादा जी नहीं हम शरीर के हर अंगों को बराबर से प्रेम करते हैं वैसे ही प्रेम इस संसार में अगर हम करते वो इसी दृष्टि से संसार को जैसे देखें जिस दृष्टि से अपने शरीर को देखते हैं। तो फिर उसके बाद में सिवाय प्रेम की कोई भाषा नहीं होता क्योंकि इस हाथ से अगर लड्डू मैंने इस हाथ में रखा तो क्या पुण्य कर दिया इसके ऊपर एहसान कर दिया अगर मेरे इस हाथ में काटा लगा और मैंने इसको काट के फिर निकाला तो क्या मैंने पाप करा इसको दर्द दिया तो इन पाप पुण्य से परे ही है जो अवधारणा है वो है मोहब्बत की या प्रेम की तो यह मोहब्बत और प्रेम का रास्ता है आनंद का रास्ता है समझ का रास्ता है जब हम इस आनंद समझ और मोहब्बत के रास्ते पर चलते हैं तो भिन्नताएँ है, समाप्त होते चले जाते हृदय का आनंद बाहर प्रसलित होने लगता और हमारा जो संसार है वो हमारा अपना ओन क्रिएशन है अपनी स्वयं की संरचना तो चोर हमारे घर आगे हमने बनाया है, सत्य है कि हमने बनाया हमारे घर में साधु आया सत्य है हमने बनाया क्योंकि हम ही हमारे भविष्य के कर्ता करता धरता है उसको को हमको हमारे हाथ में उन्होंने कापी पेन दे दिया लिख दो तुमको जो चाहिए तुमको अगर काणा लूला बनना तो लिख दो कि हमको लूला का राजा बनना है तो लिख दो और तुम यह भी लिख सकते हो कि मुझे कुछ नहीं बनना मेरे को तो तेरे पास ही वापस आना है घर जाना है ये भी देख सकते अब इससे अच्छी क्या उपस्थिति हो सकती है इस विश्व में किसी इंसान किसी जीव की कि जिसके हाथ में ही उसका भविष्य दे दिया गया इसलिए हम इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च क्रिएशन है सर्वोच्च संरचनाएं हैं और हमारे पास इस बात की संपूर्ण संभावना है कि हम घर लौट सकें उस पर समुद्र में इस महारणव में अपन प्रविष्ट हो सकें क्योंकि रास्ते में जितने भी उथल पुथल हैं उन सब से हटके हम मेन लाइन में आ गए गंगा जी में हमने अपने नाव उतार दी अब हमको ज़्यादा देर ही नहीं सीधे सीधे जा सकते हैं अब हमारे पर हम नाव कहाँ कहाँ रोके और वापस उतर के फिर और कहीं चल दें तो हम इन बातों को ध्यान में रख के यहाँ पर जो एक अवधारणाएं काश्मीर शिव दर्शन की काश्मीर शिव दर्शन की जो एक अवधारणाएं हैं जिनमें अत्यंत सीमित छोटे से तरीकों से इस विश्व की समग्रता का बोध अक्रम रूप से आपके हृदय में उतारने के लिए क्रमबद्ध नहीं अक्रम रूप से क्रमबद्ध तो फिर हम डॉक्टर बन सकते हैं पहले दूसरी पढ़ी तीसरी पढ़ी चौथी पढ़ी इंजीनियर बन सकते हैं वकील बन सकते हैं अनुभव प्राप्त कर सकते हैं अनुभव ही है पैंतीस साल का अनुभव वो नहीं क्योंकि उसकी कोई ना तो सीमा है ना कोई उसकी कोई पारमार्थिक महत्व तो उसका कुछ भी नहीं क्रमब ज्ञान का कोई पारमार्थिक महत्व तो नहीं कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लो कितनी भी किताबें पढ़ लो कितने भी पूरे ब्रह्मांड का एक साथ एक यूनिट की तरह ज्ञान आता जिसमें अज्ञात कुछ भी नहीं है उसके बाद हमारा सब कुछ ज्ञान एक साथ आ जाता तो उसको प्राप्त करने की शिव ने एक विधियां हमको विज्ञान भेहरो में दिए और शिव कहते हैं पार्वती के प्रश्न पूछने पर सच पूछ में शिव पार्वती क्या हैं पार्वती आपका मन है शिव आपकी अंतरात्मा है इनर कॉन्शियस आप हमेशा जानते हो स्वयं हर कोई कि हमारी अंतरात्मा हमसे बात करती हमें हर गलत काम के लिए टोकती कुछ सत्य अच्छा करने के लिए प्रेरित करती तो हमारी अंतरात्मा शिव है और हमारा मन प्रश्न करता भिन्नतात्मक प्रश्न करता है ऐसा करूं कि छोड़ दू आज इसको मार दू कि छोड़ दू आज ये काम कर लू चोरी कोई नहीं देख रहा है कि छोड़ दू इस प्रकार का प्रश्न करता है और अंतरात्मा हमेशा एक प्रकाश की तरह आपका मार्गदर्शन करती है वो इतना मध्यम प्रकाश है कि हम अक्सर उसको और लुक कर जाते अक्सर हम उसको अतिक्रमण कर जाते हैं उसका और उस प्रकाश को अनदेखा करके हम आगे बढ़ जाते हैं और यही हमारी भूल होती है इसी को अध्यात्म में या उपनिषदों में प्रे और श्रेयराम दिया है प्रेय और श्रेय नाम की दुविधाएं हमेशा दिन में एक दिन में एक हजार बार आती है के के पास। लेकिन हम अक्सर प्रेय को पकड़ लेते हैं जो मन कहता है श्रेय वो है जो अंतरात्मा कहती है प्रेय वो है जो मन कहता है ऐसी ही माँ पूछती है कि हे देव मैं आपके साथ हूं आपसे अभिन्न हूं लेकिन फिर भी संसार के भले के लिए मुझे कुछ तरीका बताइए कि आप जो संसार में जीव दुख पाते हैं तो उसमें कोई ऐसा तरीका बताए जिसके द्वारा वो आपको पाप सके आपको समझ सके आपकी गोदी में आ सके आपके चरणों में आ सके तो वो कहते हैं कि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो इसलिए मैं गोपनीय से गोपनीय ज्ञान तुम्हें देता कहता हूं यही एक तंत्र की एक शैली है और वो कहते हैं कि मैं तुमको 112 अवधारणाएं बताता हूं ब्रह्मांड में मैंने जो रचना की शिव कहते हैं जो अब तक की है जो आज है जो कल आएगी ये मां की भाषा है उसके लिए तीनों काल एक साथ है तो मैंने अब तक जितने संसार में जीव रचे हैं आज की तारीख में है या भविष्य में आने वाले हैं उन सब जीवों में किसी हर किसी के लिए एक न एक अवधारणा जरूर दी मैंने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको ये कह दो कि इसके लिए तो कोई अवधारणा ही नहीं इसलिए हम वैसे अभी इसके अंतिम चरण में है लेकिन समय के साथ में सब चीजें हम वापस करते जाते हैं उनका रिपीटेशन तो ये कुछ अवधारणाएं हैं कि चूंकि समय बहुत थोड़ा सा है, एक आधा उदाहरण को हम समझ लेते हैं नित्य विभुर निराधारो व्यापक वो कहते हैं शिव क्योंकि आखिरी आखिरी उदाहरण है तो एकदम बहुत अच्छे स्तर के समझाने वो कहते हैं कि सिर्फ दो लाइन में पहले लाइन में तुमको क्या करना है दूसरी लाइन में क्या होगा इतनी तेजी से समझा देते हैं एक लाइन में कहते हैं करना यह होगा फिर आगे बढ़ जाते हैं। वो इतनी छोटी सी बातें बत, बताते हैं कि तुम्हारा मुंह डाल दो एक मटकी के अंदर है ना <Sapartal>: वहीं पर तुम्हारा मन शांत हो जाएगा क्योंकि उसके ऊपर आधार मिलेगा ही नहीं मन को और मन बिना आधार के जिंदा नहीं रहता मन की हम अगर मन की संरचना समझें तो मन मटके को देखते मटकी हो जाता है उल्लू को देखते उल्लू हो जाता है गधे को देखते गधा हो जाता है मन जिसको देखता है वो हो जाता है वो उससे अभिन्न हो जाता है और जब वो किसी को नहीं देखता तो मर जाता है वो मन को हम फिर पैदा कर लेते हैं तो मन दिन में हजारों बार मरता और जीता है तो हम नित्य हमारे अब परमेश्वर के स्वरूप के बारे में वो कहते हैं कि अगर कोई इन स्वरूपों के अर्थों पर ही चिंतन करे तो उसे दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और सुखी हो जाएगा वो कहता है नित्य मीन्स इटरनल सनातन इसे सनातन शब्द पर ध्यान करो कि सनातन क्या हो सकता है जो समय से परे है समय कहां निकला होगा जब ब्रह्मांड पैदा हुआ लेकिन नहीं, नहीं नहीं नहीं उसके पहले कहीं पैदा कर चुका है वो तो, और अपने में समेट चुका है तो नित्य शब्द का चिंतन करना अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है, जब आप चिंतन करो शांत मन से तो आप शिव तो तक आपको गहरों स्थिति आ जाती है एकदम ध्यान लग जाता है नित्य शब्द का ध्यान करने से तो नित्यो विभुर निराधार व्यापक चाखिल आदि पर विभु का अर्थ क्या होता है जो इस ब्रह्मांड से अभिन्न है विभु है स्वामी है इस ब्रह्मांड से अभिन्न है वो ऐसा कभी नहीं था जो नहीं है ब्रह्मांड का अधिपति का मतलब उसने ब्रह्मांड बनाया है मतलब वो ब्रह्मांड के भी पहले से है है ना और वही ब्रह्मांड का स्वामी है वो ब्रह्मांड को चाजब ले जाएगा जैसे ये मेरी चीज में चाजब उठा के ले जाऊंगा इसको निराधारो संसार में सब कुछ आधारित है आपका मकान भी इस धरती पर आधारित मैं भी इस कुर्सी पर आधारित हर कुछ आधारित है लेकिन वो जो सबका आधार है वो किसी और पर आधारित नहीं है आधारों का आधार जितने आधार हैं संसार में सब कुछ आधारित है धरती सूर्य पर आधारित है क्योंकि सूर्य की आकर्षण शक्ति नहीं हो तो धरती नष्ट हो जाएगी सूर्य अन्य तारों के आकर्षण शक्ति पर आधारित है ब्रह्मांड में सब कुछ आधारित है एकमात्र वो परम शिव है जो निराधार है अब इस पर चिंतन करें हम निराधार शब्द पर कि उस के सिवा और कुछ भी नहीं है जैसा जो निराधार हो तो नित्य विद निराधारो व्यापक चाह अधिक व्यापक चाह खिलाड़ी पर वो व्यापक है व्यापक मीन्स लिमिटलेस टाइमलेस नित्य का मतलब टाइमलेस व्यापक का मतलब लिमिटलेस यानी जो अंतरिक्ष से भी परे है व्यापक है यानी आप कहीं पर भी जाओ तो वो अंतरिक्ष तो पहले क्योंकि आप अंतरिक्ष से बाहर तो जा ही नहीं सकते यानी शिव से पहले उपनिषद क्या बोलती है कि इसी को किसी भाषा में वो तेज से तेज दौड़ने वाले के भी पहले वहां पर पहुंच जाता है जो दौड़ने वाला है दौड़ने वाला किसती भी तेज़ दौड़ के कहीं पहुंचे बोले भगवान से बाहर भाग जाता हूं तो कहां भागेगा जाके क्योंकि वो पहले से वहाँ उपस्थित है उसी का नाम है व्यापक वो हर जगह उपस्थित है और अखिला इस यूनिट का जिसको हम ब्रह्मांड बोलते हैं इस यूनिट का वो स्वामी है क्योंकि ये यूनिट उसी से निकली है शब्दांत क्षण ध्यान कृतार्थ हो अर्थानुरूप इनका लगातार अगर आप ध्यान करते हैं, इन शब्दों के अर्थों का तो वो कृतार्थ हो जाता है वो साधक उसको और कुछ नहीं करना है संसार में आप उसके बाद में ना तो उसको कोई किताबें पढ़ना है ना कोई वहां पर कोई योग की कक्षा ज्वाइन करना है ना मंदिर जाना है उसके सारे तीर्थ हो गए सारी नदियों में नहा उसके लिए आप उसके बाद कृतार्थ हो गया मीन्स इसके बाद में अल्टीमेट एम हैज बिन अचीव्ड अंतम गंतव्य प्राप्तव्य उसको मिल गया इसके बाद उसके पास ऐसा संसार्भ अब कुछ नहीं है जो पाने को शेष हो जानने को शेष हो जाने को शेष हो इस तरह से वो अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया तो इस तरह से वो एक छोटी छोटी हमारी 112 सौ बारह अवधारणाएं हैं जो अत्यंत संक्षेप में आपको परमेश्वर के स्वरूप और उसको प्राप्त करने की विधि छोटे इसलिए विज्ञान भैरव अत्यंत विश्वभर में प्रसिद्ध विश्व भर के जो विद्वान हैं वो इसको एक स्वर से बोलते हैं कि ये जो चीज है जो हिंदुस्तान के ऋषियों ने दी है ये अतुलनीय है क्योंकि तो बड़ी बड़ी हम बात करते हैं कि हमको ऐसा करना पड़ेगा इतने एक हजार साल साधना करनी पड़ेगी इतनी बार जप करना पड़ेगा इतने करोड़ जा बनाओ ये तो कहता है कि एक तीन मिनट के अंदर हम तुम्हारे को सब काम करवा देते हैं पूरे जिंदगी का सार एक मिनट में पूरा हो जाएगा तो इस तरह से हमारी विज्ञान भैरव की धारणाओं में हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं अभी हमने करीब 107 धारणाएं पढ़ी 112 तक को नहीं लेकिन अपन इनका थोड़ा सा रिवाइज भी जैसा भी होगा करेंगे अपन और इसके बाद हमारे जो अब तक हम शिव सूत्र प्रत्यपिज्ञा परमारसार पराप्रवेशिका स्पंदिका गीतार संग्रह इत्य साहित्य का अध्ययन कर चुके और अभी हम इस विज्ञान भैरव के अंतिम चरण में है लेकिन अगर हम इसको समझते चलते हैं तो हमारे हृदय के अंदर लगातार आनंद का झरना प्रस्फुटित होता है इसमें कोई दो मत नहीं हमारी जिंदगी बदल जाती है हमारी दृष्टि बदल जाती है हम बाहर से कपड़े बिल्कुल नहीं बदलते हमारा काम धंधा बिल्कुल नहीं बदलता हमारा रहन सहन जीवन शैली कुछ भी नहीं बदलती क्योंकि इसको बदलने की जरूरत भी नहीं है दृष्टि बदलने की ज़रूरत है हम जिस दृष्टि से संसार को देखते हैं उस दृष्टि को बदलना है इस संसार के बारे में सोचते हैं उस सोच को बदलना है हमको अंदर से ही बदलना है बाहर से बदलने की कोई चीज़ है ही नहीं कि कोई कपड़े बदल लो कि कोई रहने की जगह बदल लो कि मकान बदल लो कुछ नहीं आपको सुख मिल रहा है तो भोगो दुख मिल रहा है तो भोगो वो सब चीज अपने अपने कर्मों को भोगते चले जाओ क्योंकि वो तो हमारा कोई उससे मुक्ति नहीं है लेकिन सुख दुख ये सब कुछ हम बहुत ही आनंद से भोग सकते आनंद एक अलग चीज है सुख भोगने में भी आनंद है और दुख भोगने में भी आनंद है आप हरीश भैया आप संवेदनशील होते आप समझ सकते हो कि जब परम दुख आता है तो कभी आनंदित हो जाता है आज मेरी कविता का जन्म जरूर हो जाएगा क्योंकि आनंद मूल स्वभाव है दुख भी आनंद देता है सुख भी आनंद देता है सुख से भी कविता का जन्म होता है दुख से भी कविता का जन्म होता है ऐसे ही ये आनंद का रास्ता प्रेम का रास्ता मोहब्बत का रास्ता है और हम सब लोग मिलकर इस रास्ते पर साधना करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हम कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को प्रेरणा देते रहे और एक अच्छा से छोटा सा मित्रों का मंडल बना रहे इसी भावना के साथ आप सबको आने के लिए धन्यवाद गुरु नारायण